शिवपुराण रुद्रसिता चतुर्थकुम खंडे वंदे वंदन तोष्टमान समते प्रेमप्रियं प्रेमदम् पूर्ण पूर्णक प्रपूर्ण निखिस्वैकवास शिव सत्यम सत्यमंत्र सत्यभव सत्य सत्यप्रियं सत्यद ष्णु ब्रह्मनुतम नुतम सकीय पाता कृतिम शंकर वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्ण पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं सत्य जिनका श्री विग्रह है जो सत्यमय है जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है जो सत्यप्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ श्री नारद जी ने पूछा देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा का कैसे हुआ ब्रह्मन मुझ पर कृपा करके यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए इसके उत्तर में ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि छह स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने उन छहों की संतुष्टि के लिए उनके छह मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने की के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही तदनंतर उनके श, उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई फिर ब्रह्मा जी ने कहा भगवन शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ विद्याएं शक्ति और अस्त्र शस्त्रादि प्रदान किए पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था उन्होंने हर्ष पूर्वक कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया लक्ष्मी ने दिव्य संपत तथा तो एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार वहां महोत्सव बनाया गया सभी के मन प्रसन्न थे विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा प्रभो यह तारका सिर्फ कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है इसीलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित घटित हुआ है अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने के लिए कुमार को आज्ञा दीजिए हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे ब्रह्मा जी कहते हैं मुने यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयाद हो गया उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गोह, गोह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए उस समय श्रीहरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर डालेंगे वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संघार करने के लिए रण क्षेत्र में आए उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्धोद्योग को सुना तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा उसकी उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ फिर तुम्हें बलपूर्वक बारंबार सिंहनाथ करने लगे उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई